शांति, शांति अहम् द्रीसुच्चराम्यह आदि ऋत अहम् अहम मिवरुणो भा्यहद्राग्नी अहमश्नो भा इस वेद ज्ञान की चर्चा में हम ऋग्वेद के एक सौ सूक्त जो कि दसवें मंडल में विद्यमान है उस पर चर्चा कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण सूक्त है जिसमें परमेश्वर के ज्ञान रूप वाणी रूप स्वरूप का प्रकाशन किया गया है तो वो प्राण वो ज्ञान और प्राण जो हैं वो कैसे काम करते हैं संसार में किन किस तरह से दिखाई देते हैं वहा उनका देवताओं के रूप में वर्णन है वो सारे देवता किसके आधीन काम करते हैं उनके उनका नियंत्रण कौन रखता है उनको कौन चलाता है तो वो किसके आदेश से, आदेश से चल रहे हैं वो आदेश क्या है तो वो वाणी है वो परमेश्वर की वाणी वो आदेश है जिस आदेश से ये सब चल रहे हैं तो कौन चल रहे हैं उसको हमने देखा पुरुष विद्या नित्यत्वा कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे आचार्य यास्क कहते हैं मनुष्य का ज्ञान तो असीमित नहीं हो सकता सीमित ही है और वो सदा भी नहीं रह सकता अनित्य है इसलिए जो कर्म की संपत्ति है जो अर्थ की विशेषता है वो वेद के मंत्रों में ही है अर्थात वेद के मंत्रों में ही उस शाश्वत अर्थ को हम देख सकते हैं इसीलिए वैशेषिक ने भी एक बात कही थी तद, आमनाय आम, तद, तद, तद, यहां तद जो शब्द है वो ईश्वर के लिए है जो वाणी की बात हम यहाँ कर रहे हैं वही वाणी की बात वैशेषिक दर्शनकार कर रहा है कि तदवचनात् आमनायस्य प्रामाण्यम अर्थात जो ईश्वर का वचन है वो वचन क्योंकि वेद ईश्वर का वचन होने से हमारे लिए वो प्रमाण कोटि में आता है अर्थात उसको आदर्श मान करके हम उसका पालन करने में समर्थ होते हैं पालन करने के उसको योग्य मानते हैं पालन करने के लिए वो मंत्र हमको निर्देशित करता है तदवचनात् आमना ये आमना वेद को कहते हैं तदवचनात् परमेश्वर का वचन होने से वेद का वचन प्रमाण है हमारे यहाँ जो प्रमाण की परिस्थिति है वो जानते हैं संस्कृत वाले प्रमाण वो चीज़ होती है जो हमारे ज्ञान का निष्कर्ष होता है आधार होता है उस निष्कर्ष से हम दूसरे ज्ञान की तुलना करते हैं और हम पाते हैं कि ये ठीक है जैसे हम व्यवहार में कोई एक किलो की चीज़ है कोई एक शेर की चीज़ है कोई एक मन की चीज़ है उसको जब लेना चाहते हैं तो उसको उसी तरह के बाप से उसी तरह के नाप से तोलते हैं तो हमको ये भरोसा हो जाता है ये वैसा ही है वे उतना ही है तो ये जो निश्चय हो जाता है उतना ही है उतना ही है ये हमको ये को प्रमाण कहते हैं तो ये प्रमाण जो है हमारे लिए वेद है अर्थात हमको क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय जो है वो वेद से होता है और वेद से होता है तो ये निर्णय बना कैसे कहते हैं स्वतः है ये प्रमाण है स्वतः प्रमाण है बाकी सब चीजें जो शास्त्र हैं वो हमको परत प्रमाण है अर्थात तो उनमें कहीं कमी दिखाई दे कहीं विरोध दिखाई दे कहीं मिलावट दिखाई दे जैसे कि आप दुकानदार के पास जाते हैं उसके पास बाट में कभी गड़बड़ हो सकती है तो वो गड़बड़ है तो वो खराब है तो कैसे माना जाएगी ये ठीक है तो जो स्तरीय है उसके साथ उसकी तुलना की जाती है इसलिए यहाँ पर भी प्रमाण वेद है प्रमाण दूसरे शास्त्र भी हैं लेकिन मूल किसको माना जाएगा किससे उसको जोड़कर देखा जाएगा तो वेद से देखा जाएगा इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में वेद को स्वतः प्रमाण कहा गया है और अन्य जो शास्त्र हैं वो परत प्रमाण कहे कहे जाते हैं परतः मतलब दूसरे के कारण से स्वतः मतलब अपने कारण से जो जैसे सूर्य का प्रकाशित प्रकाश सूर्य को प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं रखता सूर्य अपने प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित कर लेता है दूसरों को भी प्रकाशित करता है वैसे ही वेद का ज्ञान जो स्वयं ईश्वर से प्रकाशित है ईश्वर को प्रकाशित करता है और संसार को भी प्रकाशित करता है इसलिए वेद के पढ़ने से हमें ईश्वर का भी ज्ञान होता है और परमेश्वर के परमेश्वर के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का भी ज्ञान होता है कभी कभी हम ये समझते हैं कि ये कैसे होगा कि वेद से हमको कैसे पता लग जाएगा कि संसार का क्या है तो वेद से वैसे ही पता लगता है जैसे कोई चीज़ स्वयं प्रकाशित होती है अपने प्रकाश से दूसरों को भी प्रकाशित करती है एक दीपक है अपने प्रकाश से अपने को भी प्रकाशित करता है और पक्ष में कमरे में रखी हुई दूसरी चीजों को भी प्रकाशित करता है वैसे ही ज्ञान जो है उससे प्रकाशित सब कुछ होता है तो इस ज्ञान से सब वेद के ज्ञान से सब प्रकाशित होता है इस वेद के ज्ञान से प्रकाशित होने के कारण से इस वेद को हम स्वतः प्रमाण कहते बाकी जो दूसरे शास्त्र हैं वो परत प्रमाण है क्योंकि वो प्रमाण दूसरे से प्राप्त करते हैं उनका प्रकाश अपने असंदर का नहीं है वो दूसरे से प्रकाश लेकर के प्रकाशित करते हैं तो दूसरे से प्रकाश लेते समय उनको उनके द्वारा कोई जो त्रुटि होती है उनके द्वारा जो कमी होती है वो स्वीकार्य नहीं होती उसे मूल का मूल की कमी नहीं माना जा सकता इसलिए हम इनको परतः प्रमाण कहते हैं और वेद को स्वता प्रमाण कहते हैं तो वेद को स्वतः प्रमाण माना है तद्वचनात ये प्रामाण्यम और इसको दूसरे कारण से भी कहा गया है वैश्विक दर्शन का दूसरा सूत्र इसी बात को कहता है कि बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर वेदिक हम वेद को प्रमाण क्यों मानते हैं वेद में जो बात कही जा रही है वो सच क्यों है वो वेद में ही कही है इसलिए सच है दूसरी जगह कही होती तो क्या सच नहीं होती है सच बात कही भी कही जाए सच ही होती है लेकिन वेद में कही गई बात उसमें झूठ मिश्रित नहीं है मिश्रित नहीं हो सकता है इसलिए सच मानी जाती है वो कहते हैं क्यों बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदिक वेद में जो रचना है वो बुद्धि संगत है बुद्धि पूर्वक की गई है उसके अंदर हमारा जो है है है वो घटित हो सकता सकता हमको सही और गलत पता लग सकता है। जो उचित है वही वहाँ पर होता है वही वहाँ दिखाई देता है वही वहाँ बताया जाता है इसलिए वहा जो बात जैसी है वो आपस में विरोधी नहीं हो सकती वो आज सच है कल मिथ्या नहीं हो सकती क्योंकि उसका जो प्रवक्ता है वो सदा विद्यमान है सदा ही बताने वाला है सब कुछ ही जानने वाला है तो इसलिए कोई ये सोचे कि वेद ने आज जो बताया है कल वो गलत हो जाएगा वो आज जैसा आज हम विज्ञान के बारे में देखते हैं जैसा आज के आविष्कारों के बारे में देखते हैं जैसा आजकल की खोजों के बारे में देखते हैं आज तक जो खोज हैं, कल वो बदल जाती हैं, कल कुल में नयापन आ जाता है कुछ और अतिरिक्त खोज बन जाती हैं, बढ़ जाती हैं तो क्या वेद में भी ऐसा नहीं हो सकता ऐसा हो सकता है यदि वो मनुष्यकृत होते मनुष्यकृत होते तो जैसे मनुष्य कम और अधिक होता रहता है संसार में जो ज्ञान है ये परमेश्वर का जन्म एक रहता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी कुछ को सीख ही नहीं सकता जैसा है वैसा ही रहता है तो क्या परमेश्वर भी ऐसा है जो कभी कुछ नया करना ही नहीं जानता नया कुछ सीखता ही नहीं है जैसा है वैसा ही रहता है जैसा है वैसा ही रहना कोई अच्छी बात तो दिखाई नहीं देती कोई अच्छी बात तो लगती नहीं क्योंकि कोई मनुष्य कुछ भी ना बदले जैसा है वैसा ही रहे तो हम समझते हैं बड़ा अयोग्य व्यक्ति है ये कुछ भी नहीं बदलता है इसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया कर सके ये तो ये जो नयापन है हमको बढ़ा बढ़ा हुआ लगता है ये नयापन है हमको ऊंचा जाता हुआ दिखाई देता है श्रेष्ठता दिखाई देती है लेकिन यदि हम विचार करें तो ये श्रेष्ठता तभी होती है जब हमारे पास अपूर्णता पहले से विद्यमान हो जब हम नया तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ पहले नहीं था रहा हो जब नहीं रहा है तब तो हम नया उपार्जित कर सकते है हमने जो नहीं कहा है उस नए को हम कह सकते हैं जो हमने पहले नहीं बनाया है उसे हम नए के रूप में बना सकते हैं लेकिन जो चीज हम हर बार बनाते आए हैं और उसी को बना रहे हैं तो नया कैसे हो सकता है तो हमको ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर तो कुछ नया कर नहीं सकता तो मनुष्य नया कर सकता है तो क्यों नहीं परमेश्वर से मनुष्य को श्रेष्ठ मान लिया जाए ऐसा हो सकता है लेकिन जो चीज पूर्ण है जो बात पूर्णता तक पहुंच गई है जैसे एक गिलास में जितना पानी आता है आप उसे एक बार पूरा भर देंगे तो उसको हजार बार भी भरेंगे तो उससे अधिक नहीं आने वाला जो उसकी क्षमता है जो उसका सामर्थ्य है उसको हम पूर्णता कहते हैं और वो पूर्ण एक बार हो जाता है तो फिर नहीं होता दूसरा बार उसको कितनी भी बार करोगे तो उतना ही होगा जैसे पूर्ण करने से पूर्ण से पूर्ण ही उत्पत्ति होती है एक मंत्र हम यज्ञ में बहुत पढ़ते हैं पूर्ण मदह पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्ण पूर्णा, पूर्णा थे, पूर्णस्य थे पूर्ण पूर्णमादा ये पूर्णमेव अवशेष्य थे ये पूरे में से पूरा निकल जाने के बाद पूरा ही कैसे शेष रहता है इसका बहुत अच्छा उदाहरण है हमने यदि कोई चीज बनाई कोई भोजन बनाया तो उसमें से कुछ निकालने पर कम हो जाएगा हम ऐसा तो नहीं कर सकते पूरा निकालने फिर भी पूरा मिल जाए और हम कोई चीज मकान बनाते हैं हम उसके कमरे के कुछ हिस्से को काट लेंगे तो दूसरा कमरा अपने आप छोटा हो जाएगा तो ये हमारे बनाए हुए में से कुछ भी हम करेंगे तो सब अधूरा अधूरा अधूरा होता चला जाएगा लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा कैसे हो सकता है इसका एक उदाहरण है कि जब कोई जानवर अपने अपने को बछड़ा देता है बछ तो उसका बाल उसका जन्म होता है तो वो पूरा होता है कि अधूरा होता है वो पूरा ही होता है और उसको पैदा करने वाला भी पूरा ही रहता है ऐसा तो है नहीं कि उसमें से कुछ कम हो गया हो उसकी बुद्धि इसके अंदर आ गई हो उसका दो चार पैर हैं तो दो पैर इसको मिल गए हैं ऐसा नहीं होता उसकी दृष्टि से इसकी दृष्टि कुछ अलग हो बिल्कुल ऐसा नहीं होता जैसा है जैसे माँ बाप हैं चाहे वो पशु हैं पक्षी हैं मनुष्य हैं जो भी हैं वो जैसे हैं उनकी संतान बिल्कुल वैसी ही होती है यह रचना किसकी है परमेश्वर की है तो परमेश्वर ऐसी रचना कैसे करता है कैसे कर सकता है इसलिए कि वो स्वयं पूर्ण है और वो उसकी रचना भी सदा पूर्ण होती है इसलिए परमेश्वर के द्वारा जो बात कही जाती है उसमें उसका पूर्ण होना ही उसका सबसे बड़ा नयापन है चीज जैसी की तैसी होने पर भी बिल्कुल नई लगती है तो ये नयापन हमारी दृष्टि से होता है जब हम किसी चीज को बहुत बार देख बहुत दिनों बाद देखते हैं या पहली बार देखते हैं या हम देखकर भूल चुके होते हैं जब देखते हैं तो वो वस्तु हमें नई दिखाई देती है तो क्षण क्षणे यदै रूपम रमणीयता हमको प्रकृति में नयापन लगता है प्रकृति करती तो वही है जो हर साल करती है वैसा ही वसंत आता है वैसी ही वर्षा होती है वैसा ही हेमंत है वैसी ही शरत है वैसा ही दिन है वैसी ही रात है वैसा ही सूर्य है वैसा ही चंद्र है वैसी ही वर्षा है वैसी ही हवा है लेकिन हमको हर बार यह नया क्यों लगता है हमको ये नया लगता है एक के बाद। दूसरा जब क्रम आता है तो उसमें नयापन लगता है क्षण क्षण यह नव काम जो हर समय परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है नवीनता को लिए हुए आ रहा है तो हम उसको सुंदर कहते हैं उसको अच्छा कहते हैं और उसको आकर्षक कहते हैं उसकी ओर हम सदा आकर्षित होते रहते हैं और जहाँ कुछ परिवर्तन नहीं होता है हम कहते हैं ये तो पुराना है ये इसमें कुछ भी नया नहीं है पुराना शब्द भी तो यही बोल रहा है पुराना नवम्ब होती है अरे भाई पहले नया था अब नया नहीं रहा अर्थात हमने जब जाना था तब नया था अब जब हम जान चुके हैं तो इसमें कुछ भी नया नहीं दिखाई देता है तो ये नयापन परमेश्वर में सदा रहता है क्यों रहता है क्योंकि हर जो भी निर्माण रचना हो रही है वो परमेश्वर निरंतर कर रहा है उसकी क्रिया कभी घटती नहीं है उसकी क्रिया में कभी कमी नहीं पड़ती है वो हर रचना को बनाने के बाद भी शेष पूर्ण के रूप में ही रहता है जब उसका ज्ञान पूर्ण है तो उसकी रचना अपूर्ण कैसे होगी और वो जब भी बनाएगा तो अधिक क्यों बनाएगा वो पूरी ही बनाएगा संसार में मनुष्य से मनुष्य के बच्चे हजारों लाखों करोड़ों बार बने हैं लेकिन मनुष्य वैसा का वैसा है पशु वैसा का वैसा है प्राणी जो है वैसे के वैसे हैं तो इनकी पूर्णता कभी समाप्त नहीं होती चाहे इनसे हम कितना भी नया बना लें तो परमेश्वर जो है वो पूर्ण होने से उसके अंदर कुछ भी परिवर्तन कुछ नयापन हमको हम जैसी कल्पना करते हैं वैसा नहीं हो सकता मनुष्य हर समय नया करता है हर समय नया कर सकता है क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है अल्पशक्ति वाला है एकदेशी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब नया हो जाता है वो एक बात छोड़कर दूसरी बात बोलता है तब वो नया हो जाता है जब वो आज जो चीज कह रहा है उसको देखकर समझकर दोबारा कहता है तो तब उसकी बात नई हो जाती है वो हर बार नया हो सकता है हर बार उसमें कम और अधिकता हो सकती है उसमें ये नयापन होने का कारण है कि वो अल्पज्य है अल्प है एक है इसलिए उसके ज्ञान में घटना है बढ़ना है होना है नहीं होना है पाया जाता है किंतु जो परमेश्वर का ज्ञान है वो सर्वव्यापक होने से सर्वज्ञ होने से सर्वत्र विद्यमान होने से उसको आप बदल ही नहीं सकते जैसे एक नाप को चाहे वो किलो का है चाहे वो मीटर का है चाहे वो किसी और लंबाई चौड़ाई मोटाई का है आप उससे एक चीज़ को हजार बार भी तो तो वो उतना ही होगा उसमें कुछ भी नया नहीं आ सकता इसी तरह से परमेश्वर का जो किया गया काम है वो प्रामाणिक होता है और प्रमाण कभी बदलता नहीं है वो वैसा ही रहता है तो इसलिए संसार में जो भी काम होता है वो परमेश्वर का किया हुआ काम हमको उन्हीं वैसा ही दिखाई देता है और उसको देखने के लिए हमारे पास जो साधन है उसको देवता कहा गया है अर्थात उन दिव्य सामर्थ्य को हम उनको अपने आप शक्तिमान देव मानकर कहते हैं जबकि वो परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकाशित करने वाले हैं उसी सामर्थ्य का नाम हमने देव देवरक्ष छोड़ा है तो ये देव बहुत हैं, तो इसलिए हमको लगता है कि वेद में बहुत सारे देवताओं की चर्चा है तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है परमेश्वर क्योंकि बहुत सारे सामर्थ्यों से युक्त है इसलिए उसके हर सामर्थ्य को जब कोई चीज प्रकाशित करती है तो हम ये कहते हैं कि वह बहुत सारे उनके शक्तियों का दर्शक है सृष्टा है रचना करने वाला है बताने वाला है बनाने वाला है तो उनको समझने के लिए हम परमेश्वर के जो सारे सामर्थ्य हैं, उनको समझने के लिए हम देव शब्द का प्रयोग करते हैं वो देव परमेश्वर के अंदर भी है क्योंकि सारा सामर्थ्य उसमें है और वो सामर्थ्य से बनी हुई जो चीजें हैं जिनसे वो सामर्थ्य प्रकाशित हो रहा है पता लग रहा है उनको भी हम देव कहते हैं तो इस सूक्त में उन्हीं अलग अलग बहुत सारे देवों की चर्चा की है तो जिससे पता लगता है कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उन देवताओं के माध्यम से इस संसार में प्रकाशित हो रहा है इसलिए मंत्र में कहा अहम रुद्रेभि भी वसुभिश्चरा तो जैसे रुद्र नामक शक्तियों से आ, मैं यहाँ पर विद्यमान हूँ वैसे ही मैं वसु वसु नामक शक्तियों से भी विद्यमान हूँ तो वो जो वसु है वो भी बहुवचन में प्रयोग किए गए हैं अर्थात वो जिन वस्त्र कहते हैं बचने को वस् कहते हैं रहने को वस्त कहते हैं ढकने को जिससे हम वस्त्र बनाते हैं तो, तो ये ताकत जो है ये शक्तियां जो है इस संसार में बहुत दिखाई देती हैं इसलिए यहां पर कहा रुद्रे भी वसु भीषरा मैं रुद्रों से और वसुओं से इस संसार में विचरण करती हूँ ये परमेश्वर की वाणी हमको दिखाई देती है Oh <laughs>